मन्त्रपाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनत् सहवीर्यं करवा मस्तु मा विद्विषा वै ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सभीको साधारण नमस्ते ईश्वर के कृपा से ईश्वर के अनुकंपा से अब हम अपना पाठ वन शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं पिछले पाठ में यदि किसी की हो, यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की शंका है पिछले पाठ में आचार्य जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि स्वर में जो है वो दीर्घ और पलूत है ऐसे ही अयोग वाह रूप में भी एक हर्ष है हाँ जी तो ये डुप्लीकेशन सी लगती है उसकी क्या बोलते हैं वर्ड की नहीं तो ये क्या है जी ये तो ह्रस्व दीर्घ और प्लूत ये नाम है जी किसका नाम है जैसे अ ई ऊ री री पहला जो है ना आप देख रहे होंगे पाला कलम में जी राय तो ये सब का नाम ह्रस्व है जी हस्व अ है ह्रस्व ई है हस्व ऊ है ह्रस्व रि है ह्रस्व yeah, yeah. री है जैसे अ ई ऊरि का नाम ह्रस्व है ऐसे ही ये जो चिन्ह है इसका नाम भी नस्व है जी जी समझ गी जी जी जैसे जै का उच्चारण कण्ठ से होता है का उच्चारण तालु से होता है का जो है से होता है री का उच्चारण मूर्धा उच्चारण दात सि वो जो हैकास्व है जिस, जिसका नाम है है उसका नाक से होता है। जी नाके okay. समझ गया? जी गी तो तु है नाम है इसीस का नाम है नाम ह्रस्व तो सबका अलग अलग स्वरूप है सब का अलग स्वरूप है अलग अल् स्वी जी हा जी जी तु नाकले हेलान हस्वगुङ्गीर्घ गुण ये जो है इसलिए कह दिया गुङ्गारण कर्ते है कि व्यक्ति वेद मन्त्र का तो कितने व्यक्ति ग्वंग उच्चारण करते हैं कितने व्यक्ति गुंग उच्च गणा नाम गणपति ग्वंग हवा और कितने व्यक्ति करते हैं गणा नाम गणपति गुंग हवा ये उच्चारण करते हैं लोक में जैसा वह प्रचलित है उसके आधार पर हमने कहा मेरे विचार में आगे पढ़ेंगे आप मेरा विचार का मतलब नहीं कि मेरा खुद अपना ही विचार है मैंने जो इस मेने वर्णोच्चारणो पृद्ध पाठ लघु पाठ दोनो वर्णो वर्णोच्चारण शिक्षा किया जो वह निर्णय ये है कि जो व्यक्ति गणा नाम गणपति गुंग हवा महे या गणा नाम गणपति ग्वंग हवा उच्चारण करते हैं वो गलत उच्चारण करते हैं जी ओके okay. समझ गए तो दोनों परंपराए हैं हम जब काशी में पढ़ते थे काशी का आवृत्ति पदमंजली और न्यास सहित और लघु सिद्धान्त प्रेरणा मिथि न्याकरणी हे काचकावृत्ति पढ़ाते थे वो लघु सिद्धान्त कौन्दी भी पढा लगा उच्चारणे सिखाये गणा गणपति गुङ्ग बोले थे गुङ्ग बोलो गत बोलोरन्तु गुङ्गो गलत है मतलब वर्णोचारण शिक्षा के आधार पर वैसे वेद करने के लिए कहते हैं सुगुम है दीर्घ गुम है ऐसे करके बस केवल समझाने के लिए और कोई प्रश्न नहीं आचार्य जी और इनका कोई प्रश्न है जी की आगे चले आचार्य जी हाँ जी गुम जैसे कि आपने गना प्रति घुम पतलाए ऐसे की दीर्घ क्या है दीर्घ गुण है वो लम्बा हो दीर्घारण के काते है अच्छा अच्छा ये कहना चाहते हैं मैं अभी नहीं हा मि न च आगे आने वाला है सूत्रमासीक का का सूत्र है आगे आयेगा यमाना अर्थस्वार वर्ण का सूत्र है तो जो ये का सूत्र है जिसका अनुस्वार वर्ण और यम वर्ण या नाके उच्चारण किं कि नास है नासिक्य जो से बोला जाता है तो आपसे पूछना हे हस्वीर्घो हा उच्चारणस्वार आस्व दीर्घ जीय जिह्वा मूलीय उपदमानीय आते है ऐस्वार कथ ये दोनों आदेश होते हैं। तो कहा कि भी नास हैर वर्ण है वी ना है तो यहां ये जो रस्व दीर्घ हमने बृहद् चर्चा की थी ये यम है या नहीं लोग क्या मनते हा इ चर्चा केगे जे वर्ण शिक्षा पढा देगे इसके बाद के रूप में इस पर चर्चा करेंगे तु ये यम है तो जब यम वर्ण है चारों हैर यम का भी वर्ण होतानुस्वार नाके बोला जाता है, वैसे ह्रस्व और दीर्घ भी नाक से बोला जाता है जै कते है राम कार्य करो थी ऐसे ही नाक से बोलिए बस अंतर इतना होगा की वहां पर अनुस्वार जो वर्ण होगा वह तो आगे आगे वाले जो वर्ण होंगे यदि क होगा तो अनुस्वार को हो जाएगा यदि त होगा तो हो जाएगा यदि प होगा तो म हो जाएगा तो उस उसको आगे आगे जो वर्ण है उसके जो पंचम वर्ण है उस वर्ण को वह धारण कर लेगा तो उसके आधार पर उसका उच्चारण हो जाएगा और स्वयं अपने आप में यदि नहीं कुछ होगा केवल स्वतंत्र है तो नाक से हो नाक से होगा ऐसे ही हृष्व दीर्घ गि आती है वो अष्टाध्याय तो प्रथमावृत्ति की बात है तो जब प्रथमा वृत्ति जाएंगे तो उस पर हम आपको बताएंगे तो वह जो आदेश होता है संधि का है तो आदेश जो होता है तो फिर वह केवल नाक से बोला जाएगा वह ये नहीं की कोई आगे बढ़े पड़े, हो, पड़े होगा तो उसके धर्म को ले लेगा या उसका वह आदेश हो जाएगा तो स्वयं आदेश हुआ ही हुआ इसलिए केवल नासिका से बोला जाएगा तो रामंग और यदि दीर्घ इत्यादि होगा तो वह दीर्घ आदेश लंबा हो जाएगा जैसे अ आ इ, इ, इ, तो ऐसे नाक से जो बोलेंगे रामंग रामंग ऐसे लंबा कर लेंगे यह मैंने यही समझा है यदि आप लोग इस पर यदि कोई विचार देना चाहे और भी विचार मतलब इस पर ये नहीं है कि मेरा स्टाम इस पर लग गया है हमने जितना अध्ययन किया है महाभास किया ये भी किया वो भी किया इन सब पढ़ने के बाद जो हमारी बुद्धि विचार किया जैसे पहले मैं गणा नाम तो अगणपति गंग कहता था फिर बाद में गुरु ने सिखाया तो गणा नाम तो गणपति गुंग कहने लग गया परंतु फिर जब हम आर्य समाज में थे आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े उसमें जो है हमें ये नहीं पता था कि जो है कि भाई क्यों ये किया जाता है विचारा नहीं था बस वैसे ही परंपरा से जो है आर्य समाज में जो उच्चारण हो रहा है मैंने आर्य समाज के आर्य समाज मैंने गुरुकुल में आर्य समाज मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ आर्य समाज मंदिर में तो बहुत सारे अशुद्ध भी बोलते हैं इस की बात है।, है इस प्रकार मे जैराम् इ पिचार ते निर्णय मे इ विचार देशन्धान ज्ञाने और जो सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा सर्वदा सदा उद्यत रहना चाहिए तो मतलब इस प्रकार की बात होगी तो चलिए इस पर हम फिर और आगे आएगी चर्चा जहां आएगी वहां पर फिर चर्चा करेंगे और किन्हीं की, की कोई क्षमता है आचार्य हाँ जी आपने रिकॉर्डिंग किया ये कॉन्फ्रेंस हाँ जी रिकॉर्डिंग किया हूँ जी मैंने मैंने सुना नहीं तो मैंने पूछ नहीं, किया। ये भी किया हूं। भी रिकॉर्डिंग किया में अहं कम्पूटरं का हा इसको जो है हा मीडियाफायड बीचलया मीडिफा मे जाता हो भी हम भेज देगे को भोडिलोडलोडता हा डाउनलोडे आचार्या वर्ण है, है। क्याी ल बीच का जिडा डे आदेश ये वर्ण उमे अग्नि मिले अग्नि अग्नि पूर्व डॉ नहीं है रही नहीं है का ही बिगड़ा हुआ रूप रड़क रे जो बाड़ा, बाड़ा हिन्दी में कभी आप ये वर्ण नहीं पढ़े होंगे रतु व्यवहार में है वर्णवाला में आप कभी रॉ का नहीं पढ़े होंगे पढ़े है क्या पढ़े जी। हाँ परम तभी पियो तो ये इसी का बिगड़ा हुआ रूप है र और जो जो अनुनासिक चिन्ह है उसकी एग्जाम्पल क्या होगी चांद चांद जी ये चांद है और कोई प्रश्न पूछिए और कोई प्रश्न है आगे चले जी अब आगे है ये जो अब सबसे पहले स्वर का जिक्र किया कि स्वर 22 प्रकार का है तो वह स्वर जो है स्वर किसका नाम है तिरसठ प्रकार के जो वर्ण हुए वर्णास्त्री उसमें से बाइस जो वावल हुआ स्वर हुआ तो स्वर किसका नाम है तो देखिए ये जो स्वर जो शब्द है इस स्वर शब्द की व्यपत्ति लक्षण कर रहे हैं स्वरों का लक्षण बता रहे हैं वित्पत्ति लक्षण बता रहे हैं। बोलते देखिये स्वर में स्व है और रह है स्वर शब्द पर ध्यान दीजिएगा स्वर शब्द में स्व है और र है स्व का अर्थ है स्वयं स्व का क्या अर्थ है जी स्वयं स्वयं स्वयं और र का अर्थ है राजंते निरुक्त की प्रक्रिया है राजंते यहां पर स्वर शब्द दो जो है एक स्वयं शब्द से और एक राजरी धातु का रह। यहां पर है, राजरी का रह। इसलिए रही स्वयं स्वराह, यहां राजंत लिखा हुआ है परंतु पदच्छेद करेंगे तो राजे होगा क्योंकि राजंते और इति इस स्थिति में एचो यवा सूत्र लग जाता है तो से जो है है वकार यकार का होता होना चाहिए राजन्त साकल्याचार्य मत मे मन वी म शाकलाचार्य मत मे साकलाचार्य मत मेता अन्य के मत मे नहीताो राज में यह का लोप हो तो राजंत बन गया वैसे राजंते है तो स्वयं राजंते स्वरा स्वयं माने अपने आप राजते माने राजरी दीप्तो जो दीप्त होते हैं स्वयं जो दीप्त होते हैं उसको कहते हैं स्वर समझ गए और ये तो हो गया कौन सा लक्षण लक्षण हो गया इसका स्वरूप लक्षण क्या होगा आचार्य ये हेलो हाँ आचार्य जी ये वित्पत्ति है की द्वितपत्ति है व्यपत्ति वह संयुक्त हस उ अध्युतपत्ती नहीं व्युतपत्ति अच्छापत्ति अच्छा। व्यपत्ति लक्षण स्वरूप लक्षण इसका क्या होगा हम जब स्वरूप देखते हैं तो यह देखते हैं कि भाई यह स्वतंत्र वर्ण है यह किसी की सहायता से नहीं बोला जाता अपने आप बोला जाता है या दूसरे की अपेक्षा केक्षा नही र हो बुप लक्षणेगे स्वी व्याख्याहर्षि जनके उच्चारण मे दूसरे वर्णो कहाय कपेक्षा न हो वे स्वते है यूपलक्षण बता सीधे शब्दार पूरा स्वरूप ए उच्चारणे अन्य वर्ण सहाय से अपेक्षा न अस्थित स्वरा सही मने जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों के सहायता की अपेक्षा नहीं है अन्य ये वर्ण उच्चारणे अन्य वर्णाम सहायक अपेक्षा न वर्तते ते स्वरा वर्तनते स्वरा सन्ती तो वे स्वर होते हैं ईश्वर कथे वे स्वर कहाते हैं ये महर्षिजी ने जो दिया है यह स्वरूप लक्षण दिया है समझ गया जी तो स्वयं प्रकाशितवाहता सूर्य प्रकाशमूसरे चन्द्रमा प्रकाशवान् न पृथ्वी प्रकाशमन दूसरे प्रकाश कपेक्षा रसे हि मनो यो स्वर है यह सूर्य के समान है एक इसमें जो पृथ्वी का हमने उदाहरण दिया चंद्रमा का जो उदाहरण दिया इसमें एक चीज में बता दू वैसे वैदिक सिद्धांत में जो वैदिक विज्ञान है वैदिक विज्ञान में कहा गया है कि हर पदार्थ में अपना प्रकाश है हर एक पदार्थ में अपना प्रकाश है क्यों हर एक पदार्थ में अपना प्रकाश है तो कि पृथ्वी तत्व है पृथ्वी है पृथ्वी में अग्नि भी है पृथ्वी में जल भी है पृथ्वी में स्पर्श गुण होने के कारण जो मैंने स्पर्श छूते हैं तो वायु भी है तो कहने का अभिप्राय है कि अग्नि का स्वभाव है प्रकाश करना यहाँ पर हरेक जो पृथ्वी है चंद्रमा है मंगल ग्रह है इत्यादि अनेक जितने भी ग्रह उपग्रह है सबके अंदर अपना प्रकाश है परंतु सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि जब सूर्य देवता उदित होते हैं तो इनका प्रकाश न है मन्द पड जाता है वैसे ही जैसे कि रात्रि मे का प्रकाश काम देता है वह वकाश अनुभवै परन्तु जूर्य देवता ज उद होते है यदि ट्यूबलाट को बहु जला दे तो उसके प्रकाश इसका मतलब यानी कि ट्यूलाइट का प्रकाश नहीं है वहां पर परंतु सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता उदाहरण दिया है ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में कहा है हेतु दिया कि भाई पक्षी जो है रात्रि को वृक्ष के ऊपर क्यों रहते है ऐसा कहा है? तो उसमें उन्होंने हेतु दि अनुसन्धान युग्य है विचार के युग्य है पुराण पुराण कत्पथ ऐतरीय तैतरीय गोपथ यान जिकाजकल् वर्तमान मे वास्तव नवीन है पुराण पुराण चे पुराण ग्रन्थ है अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थ है ब्राह्मण ग्रंथ में बताया हेतु दिया कि रात में पक्षी वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं क्योंकि उसको जो है उसके पास जो नेत्र है उससे जो नीचे की ओर जो देखता है तो उसको ऐसे प्रकाश दिखाई देता है जो डरावन प्रकाश होता है इसलिए वह नीचे नहीं उतरता है वह वृक्ष के ऊपर ही रहता है ऐसे करके कहा है, तो यह अनुसंधान का विषय खोज का विषय है अस्तु चलिए इस पर मैंने बोल दिया था स्वयं राजन्ते इत्यादि की बात हुई थी तो स्वयं इति स्वराह, जो स्वयं राजन्ते प्रकाशित होता है दिप्त होता है उसका नाम स्वर है तो वह स्वर है जो दूसरे की अपेक्षा नहीं लेता जो दूसरे की अपेक्षा नहीं करता वह जो स्वर है स्वर तो अपने आप में एक संज्ञा है परंतु वह जो स्वर है उस स्वर के भी भेद हैं, स्वर के भी जो भेद हैं और वह जो तीन भेद हैं, वह भी उस स्वर की संज्ञा ही है तीन प्रकार के स्वर हो गए उसके लिए अष्टाध्याय का सूत्र है अष्टाध्याय का सूत्र यहां पर लेकर के महाजन जी व्याख्या कर रहे हैं ये वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र नहीं है ये अष्टाध्याय का सूत्र है ये महर्षि दयानंद जी वर्ण मन व्याख्या कर रहे हैं तो सूत्र है ऊ का लोज झ्रस्व दीर्घत क्या सूत्र है जी बोलिए उलोज का जायेंगे ऊ का लोज ऊ का लो हा, कालोज हाँ कालोज रुकना ड पर रुकना है ऊ का लोज ऊ का लोज झ्रस्व झ्रस्व दीर्घ दीर्घ लुत ये अष्टाध्याय का सूत्र है प्रथम पाद है सॉरी प्रथम अध्याय है पाद दो है और सूत्र संख्या सताइस है, तसंपाद है अष्टाध्याय का सूत्र है अब अष्टाध्याय को कैसे पढ़ना चाहिए अष्टाध्याय पढ़ने के लिए क्या क्या चीज चाहिए शायद पहले भी बताया होगा फिर मैं बता रहा हूँ अष्टाध्याय पढ़ने के लिए अर्थात व्याकरण अष्टाध्याय मीन्स व्याकरणम व्याकरण पढ़ने के लिए अष्टाध्याय पढ़ने के लिए आठ चीज जरूरी है आठ चीज यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप व्याकरण के बहुत अच्छे से अच्छे विद्वान बन जाएंगे व्याकरण के रहस्य को समझने लग जाएंगे धीरे धीरे सबसे पहला है अष्टाध्याय याद होना सबसे पहला सूत्र पाठ दूसरा है अष्टाध्याय जब याद हो गया तो दूसरा है पदच्छेद तीसरा है विभक्ति चौथा है समास पांचवा है अनुवृत्ति छठा है अर्थ सातवा है उदाहरण और आठवा है सिद्धि तो ये सूत्र पाठ पदछेद विभक्ति समास अर्थ उदाहरण और सिद्धि ये जो आठ हैं, आठ चीज को यदि हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो व्याकरण उतना ही सरल है उ सरल है जै कि हा मे र हैलावर को हा रै वैसे ईजी है उठाना, वह जैसे उसको उठाना जैसे सरल है ऐसे ही व्याकरण भी सरल हो जाता है जिस व्याकरण को हम शुष्क नाम से जानते हैं। परंतु इसको अपनाते हैं तो वह शुष्कता उसके अंदर नहीं रहती रूखा पना उसके अंदर नहीं रहता बल्कि वह उसमें उसको आनंद आने लग जाता है जो गणित का विद्यार्थी है वह व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है यदि समझना चाहे तो और जो अष्टाध्याय व्याकरण का विद्यार्थी है वो यदि गणित पढ़ेगा तो गणित के चोटी तक वह पहुंच सकता है क्योंकि गणित और अष्टाध्याय गणित और अष्टाध्याय गणित और व्याकरण दोनों एक ही चीज है बस यह शब्द की व्याख्या करता है वह काउंटिंग की व्याख्या करता है गणना करता है तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और इसको ध्यान में रख करना चाहिए कि हम ध्याष्टाध्याय याद करें। देखो, हम भी गलती कर रहे हैं। अभी है अभि प्रेरणा हैं आपको। हम भी भूल वही कर रहे हैं जो भूल भट्टो जी दीक्षित भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया ग्रन्थ लिखकरके और पढेगे पताया बिना अष्टाध्याय याद कि सिद्धान्त पढना पले सिद्धान्त कौमी को बिना अष्टाध्याय याद कि पढते है भट्टोजी दीक्षित कत्मा का हनन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी दूसी बा भा दीक्षित प्रक्रिया रूप में बनाया था उन्होंने सोचा नहीं था कि आज है संस्कृत की हमारे बनाने से ग्रन्थ बनाभे हानि होगा और मे अष्टाध्याय को व्यक्ति छोड द्याग गया सिद्धान्त सूत्र है उस बेचारे को विद्यार्थी को सूत्र तो रटना पड़ता ही पड़ता है वो तो रटना ही चाहिए परंतु सूत्र के साथ साथ वृत्ति भी रटनी पड़ती है उपदेश अंत मनि ये ब, क्या बोलते हैं आ, कैसे सिद्धांत कौन दी वाले रटते हैं अलग सिद्धांत कौन वाले सिद्धांत कौन में लण मध्य संजक नहीं है तो कहने का अभिप्राय की एक एक शब्द को उसमें रटना पड़ता है अर्थवीर बिना सोचे समझे अर्थ भी रटना होता है बस उसका मतलब समझा देते हैं स्थिति कर देते हैं सूत्र का कैसे अर्थ बना वो नहीं समझाते हैं तो जैसे वो गलती कर रहे हैं वैसे मैं भी गलती कर रहा हूं हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम अष्टाध्याय पहले रटवाए जैसे कि अनंत जी ये कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं प्रेरणा दे रहा हूं आप यदि हमारा सम्मान करना चाहते हैं कोशिश कीजिए कि हम उस दोष से बच जाएं हम तो पढ़ाएंगे आपको क्योंकि आप पिपासु हैं आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की तो हम तो पढ़ाएंगे परंतु कोशिश ये कीजिए कि जो दोष जी दीक्षित के ऊपर हो गया वह दोष हमारे ऊपर ना आए तो क्योंकि तेजस्वी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों तेजस्वी हो हम एक दूसरे की भावना को समझे ये मन में भावना रखते हुए जो है इस पर तैयारी करें अस्तु आइए उलो झस्व दीर्घ प्लुत ऊ काल पद छेद कर दिया अच्छ पद छेद कर दिया रस्व दीर्घ प्लुत ये पद छेद कर दिया इसमें ऊ काल एक पद है अच दूसरा पद है रस्व दीर्घ प्लुत तीसरा पद है तीन पद है इसमें तो पद छेद हो गया अब अविभक्ति काल प्रथमा विभक्ति एक वचन अच्छ ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन चकारांत पुमलिंग है उ काल अकारांत पुमलिंग ऊ काल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अच चकारांत पुमलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत अकारांत पुमलिंग ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द प्रथमा विभक्तिक वचन पदच्छेद विभक्ति अस् सूत्र मे यदि विचार किया मे भी समास हैर ह्रस्व दीर्घ प्लुत में भी समास है हैले समास कहते कि समझे समास का मतले सम और आस तो उस समा सम उपसर्ग है और अस धातु है उससे घई प्रत्यय किया और फिर वृद्धि कर दिया उपसर्ग को तो उस आस बन गया आस तो समास बन गया तो घ प्रत्यय भाव अर्थ में है भाव का अर्थ है धात्थ तो अर्थ है कि समसनम समासनम समास प्रत्यय करके हमने उसी समास का लुट के माध्यम से हमने अर्थ समसनम का मतलब युवा की भाव अर्थ में है घत्यय भाव अर्थ में है तो उसके दूसरे शब्द में हम समास की व्याख्या करें कि समसनम समास समसन का न समास है भ क्या है तो समसन का अर्थेपीकरण समास संक्षेप कर् का नाम समास है की चीज हैको संक्षेप कीजे उ संक्षेप का न समास है परन्तु हा समसनम समास संक्षेपीकरण समास कते है तो इसमें व्याप्ति दोष आ जाता है हम यदि किसी भी चीज का करते लक्षणे है कि पदार लक्षणे लक्षण में देखना चाहिए कि हमारा दुष्ट तो नहीं है लक्षण सदा निर्दुष्ट यदि लक्षण मे दोष है दोष कास्कारे उस दोष को हमें हटाना चाहिए क्या है जी को कि लक्षणते है लक्षण मे तीन दोष नही आ दोष का नै अतिव्याप्ति दोष दूसरे का नाम है अव्याप्ति दोष तीसरे का नै असम्भव दोष अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव यदि किसी भी चीज का लक्षण करते हैं इन तीनों दोषों में से यदि कोई भी दोष आ गया तो उसका लक्षण ठीक नहीं है उसकी परिभाषा ठीक नहीं है इस चीज को समझिएगा ये जो मैं बता रहा हूं इसको यदि आपने समझ लिया एक तो बुद्धि समझना हुआमा हुआ इसको जिस दिन आपने समझ लिया आपके अंदर के जो भी दुनिया में चीजकेन है सब मीमांसा का है तीन दोष नीना चे कि चिज का लक्षणे वगवन् का लक्षण चे व का बोलते स्वर का लक्षण चे रस्व दीर्घप्रा लक्षण जिका भी लो चे समाज का लक्षण यदिनो में को भी दोष आया लक्षण दुष्ट अर्थात् दोषे युक्त है वक्षण निर्दोष नही दोष सेरहित नही जैसे मे उदाहरण मोटा सा उदाहरण कल्पना कि हम अनंत जी से पूछे कि अनंत जी आप गाय कि किसको कहते हैं। किसका नाम है तो इन्होंने कहा गाय नाम है अच्छा जी तो को उन्होंने देखा कि सिंह है उसने कह दिया अनंत जी ने कहा क्या आचार्य जी श्रृंगित्व गोत्म मने श्रृंगित्व गोत्म सिंह वाले जो है सिंह वाली जो है वह गौ है ठीक है जो भी गाय को आप देखिए सिंह है सबके पास परंतु फिर मैं बोलूंगा आनंद जी को नहीं जी कैसे जी आपने आपने कहा, हा शृङ्गी कोने गौ को कह दिया। तो इसका मतलब कि जिसके जिसके पास सिंह है वह गौ है तो के पास भी तो सिंह है बकरी पा सिंह है क्याौ हा तु अनन्त न आचार्यह के हो सकता है? तो तु नी सकता हमने जो लक्षण किया श्रृंगित्व गोत्वम वो तो ठीक नहीं है तो फिर दूसरा लक्षण उन्होंने कहा क्योंकि यह अति व्याप्ति दोष से ग्रसित है श्रृंगित्वम गोत्म त्वंग जो ये लक्षण बना गौ का अनंत जी ने गौ का लक्षण बनाया गौ की परिभाषा की इसमें अति दोष हो गया क्योंकि गऊ में तो घटता ही है गौ मात्र में परंतु गौ से अधिक जो है भैंस में भी बकरी में भी और भी जो जो जानवर है जिसमें सिंह है उसमें भी चला जाता है इसका मतलब श्रृंगित्व गोतम ये जो लक्षण है परिभाषा यह गलत है ऐसे ही दूसरा फिर आनंद जी ने विचार किया कि क्या बताऊं आचार्य जी को कि गऊ किसका नाम है तो उन्होंने कहा क्या आचार्य जी शुक्लत्वम गोत्म उन्होंने गाय सफेद गाय को देख लिया तो कहा कि आचार्य जी शुक्लत्वम गोत्म जो सफेद वाली है वो गौ है तो फिर मैंने उनको कहा आनंद जी को कि नहीं ये भी ठीक नहीं है ये क्यों ठीक क्यो ठिक नै तु अव्याप्ति है ग्री गाय क्योकिकाली तु है काली गायती केवल गाय नहीं होती यदि हम दे शुक्लत्वं गोत्व यदि शुक्लो है सफ़ेद है वा गौ है यदि ऐसा है तो इसका ये हो जाएगी सफेद सफ़ेद तु गौ जाएगी परन्तु काली चित्करी धी इत्यादि है वो गौ नहीं होगी अव्याप्ति दोष ग्रसित हैले ये भी नहीं है अच्छा जीर अनन्त सोचा कि क्या बं क्या बता क्या बता फिर उन्होंने कहा गया एक शफ वत्व गोत्वम ऐसा आनंद जी ने परिभाषा बना दिया के पास एक शफ है सफ मैंने खूर एक शाम ग नहीं आनंद जी आपने गौ देखा है तो प्रमाद से बना दिया उन्होंने गौ तो देखा था आनंद जी ने परंतु प्रमाद से बिना विचारे बना दिया क्या देखा उनको ध्यान ओ हो एक शब कहा होता है एक खूर कहाँ होता है गौ को वो दो खूर होता है एक पैर में जो है दो खूर है इसलिए ये तो असंभव दोष है तो जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उस वस्तु मात्र में नहीं घट रहा है गई गाय मात्र में नहीं घट रहा है तो कहते असंभव दोष ओ बोलते अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्यत्व ही लक्षणत्व बोल रहे हैं कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोषों से जो शून्य है वही वास्तव में लक्षणत्व है वही वास्तव में परिभाषा है वही वास्तव में परिभाषा का परिभाषत्व है यदि इसमें से कोई भी एक दोष से यदि हुआ तो उसका नाम गऊ नहीं हो सकता तो फिर अनंत जी ने सोचा कि ओहो हो ओह गऊ का क्या लक्षण हो सकता है तो बिचारा बिचारा बिचारा विचार आचार्यीने गौ का मत ये सम् गौ उ गले मे गलकम्बल हो जिके गले में गल हो, तो उन्होंने देखा गाय देखा देखा अन्य चीज को देखा और इन को जो इो हैके कल कम्बलम्खा कि, कि गाय ही एक ऐसी प्रान, ऐसा प्रणी है जिसके गर्दन में लटक रहा है जो कंबल की तरह रहता है तो उसको देखा औष नी तो उन्होंने तटस्थ लक्षण कर दिया कि गल कंबत मैने गल कंबलत्वम गोत्वम गल का कंबल जिसमें है गल का कंबल वाले का जब होना है वही गोत्व है वही गो है तो ये घट गया अब इसको कोई हटा नहीं सकता ऐसे ही समासम है और मैं इसके साथ साथ ईश्वर के संबंध में थोड़ा बता दूश्वर के लिए हम परिभाषा करते हैं ईश्वर की परिभाषा करते हैं ईश्वर वह है जो सातवें आसमान पर रहता है ईश्वर वह है जो चौथे आसमान पर रहता है क्योंकि हम लोग भी कहते हैं ना ये हम लोगों के अंदर बीमारी है ये जब ही कोई भगवान की बात होगी तो हाथ ऊपर चला जाता है हाथ ऊपर चला जाता है अर्थात मुसलमान जैसे सातवा आसमान पर अल्लाह को मानता है और क्रिस्न जैसे पर पर को मानता है को वो उसी चोथे आसमनतास्थता या मिलि जा अभ्यास इ गुलाम गे सा गुलामरे उमरे लघ ह वर्ष ते उ गुलामि मस्तिष्के दी गी उसी के अनुसार उपनिषद इत्यादि की भी व्याख्या कर दी गई कि जिसके कारण हमारे अंदर कुसंस्कार आ गया कि जब ही कोई भगवान की बात होती है तो बोलते वो देख रहा है तो हाथ ऊपर जाता है नहीं भाई यदि हम कहते हैं कि सातवें आसमान पर ईश्वर रहता है तो सातवें आसमान पर रह करके ओबामा जो है वाइट हाउस में बैठ करके पूरे अमेरिका को नहीं चला सकता उसको तो या तो अपने नौकर अपने जो है जो भी है, जो भी भी है उसके सिस्टम है उस सबको री अमेरिका सकता हैर तूर्णरूप चला सकता, है। और रूप से नहीं चला सकता। तो तो पीठ पीठे क्या है नी समझ पाता इ यदि अल्लाह को ईश्वर को गोड कोसा लक्षणते किं आसमन परता है वह गौड है तो गोड यह पर नहीं है यहां कैसे संसार चलेगा चलेगाम दोष इसलिए उसका लक्षणी ठीक नहीं है अभ्याप्ती है अव्याप्ति दोष ग्रसित है ऐसे ही हिन्दु भाई ईश्वर का करते हैं। कि जो लेता है कि अवतार अब जो अवतार लेता है एदा, धर्म से ग्लानी भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदाप्मा सृजा हम इसका सही अर्थ न समझ करके भगवान कृष्ण के भावना को न समझ करके इसका कुछ विद्वान लोग जो है व्याख्या करते हैं केवल शब्दार्थ लेते हैं शब्द की जो तीन प्रकार की शक्ति है अभिधा लक्षण व्यंजना उस व्यंजना और लक्षणा को न समझ करके केवल अभिधा अर्थ के माध्यम से इसका शब्दार्थ करके जो अर्थ करना चाहते हैं यह ईश्वर के लक्षण में दोष दिखाता है यदि हम ईश्वर का लक्षण करते हैं कि जो अवतार लेता है वह ईश्वर है तो देखो उसके अंदर दोष आ जाएगा पर अोष जो भी जन्म लेता है जो भी जन्म लिया जन्म लेने की शक्ति जन्मति जम ज्ञान है जन्म ले का हर सीमता है व्यक्ति जन्म लेगा मे आयेगा तु क्लेश वा सता चेत् भो न हो वहित न सकता तो उसको क्लेश सता दुखोगा शक्ति, हो जाएगी, तो जब शक्ति हो गई, होता है उस को यदि शक्ति शक्ति को वाला सीमीक्ति सीमशक्तिमशक्तिमर्ोष ग्रसितता ये लक्षण दोषे ग्रसित है इन तीनों में से किसी कि एकोष ग्रसित है ठीक नहीं है कि जो अवतार लेता है है उसका नाम अवतार बहु सारे दोष आ सर्वा व्यापकता समाप्त सर्वाशक्तिमत्ता समाप्त होती है अखण्डता समाप्त हो जाती है, है।, है। बहु सारे दोष आपार करे भगवन् हे बुद्धि है हमें बुद्धि का प्रयोगे परमात्मा ने सब अधिक सब उत्त बुद्धि दि व्यक्ति ज बुद्धिका प्रयोग नहता है विना बुद्धि का प्रयोग कि हुए हि आ करके मन लेता है विन्दगी मे आगे नी बकता इले हे जि भी पदा लक्षण तो जाचने का प्रयास करें, पैमाना है के पा किव्याप्ति अव्याप्ति असम्भव दोषीन बनना चाहि जैस महर्षि पतञ्जीने ईश्वर का क्या कमाल का कमल का लक्षण बना क्या कमल का लक्षण बना ईश्वर कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक तो साधन बताया कि उसमें संप्रज्ञात समाधि है असंप्रज्ञात समाधि है असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार का है भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय नामक्रज्ञात समाधि मैं दो प्रकार का जो असम प्रज्ञात समाधि समाधि जो है वह सीधे वाला है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि वाले भी नौ प्रकार के योगी होते हैं वह जो है मैने मृदु मध्य और अधिमात्रा तीन प्रकार के योगी हुए और तीन प्रकार के योगी के मृदु भी तीन प्रकार का हो गया मृदु मध्य और तीव्र नाम से मृदु संवेद मध्य संवेद तीव्र संवेग ऐसे ऐसे करके नौ प्रकार के योगी और जो अधिक वाला और तीव्र संवेग वाला जो योगी है उसमें भी तीन प्रकार महर्षि वेद व्यास ने बांटा है उसमें भी व्याख्या किया जब आप वेद व्या, मान व्यासभाष को पढ़ेंगे तो, तो कहने का अभिप्राय है कि तू ये सब करते हुए फिर आगे फिर क्वेश्चन पूछा कि कोई दूसरा भी उपाय है उस ईश्वर को प्राप्त करने का बोल रहे हैं कि हां ईश्वर को प्राप्त करने का है उपाय क्या ईश्वर प्रणिधाना दोलें कि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण यह जो है ईश्वर को प्राप्त करने का दूसरा साधन है इसके माध्यम से किया जा सकता है तो तुरंत फिर प्रश्न उत्पन्न कर दिया कि भाई जिस ईश्वर के हमें भक्ति करनी है जिस ईश्वर की हमें उपासना करनी है जिस ईश्वर का हमें भजन करना है जिस ईश्वर का हमें जाप करना है वह ईश्वर है क्या तुरंत महर्षि पतंजलि जी आगे सूत्र लिखते हैं इक्ले कर्म विपाकाश य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर पुरुष विशेष हो बोल रहे हैं कि ईश्वर उसी का नाम है बोल हैं कि क्लेश क्लेश से अपरामृष हो क्लेश अपरा मृष्ट यहां पर क्लेश का ही अपरामृष्ट वो तृतीय विभक्ति है क्लेश का मिपाकाश यही तो अपरामृष तो क्लेशों से जो अपरामृष है कर्म से जो अपरामृष है विपाक से जो अपराष्ट है और आशय से जो अपरामृष है ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है जो सब जगह सैन्य कर रहा है रह रहा विद्यमान है पुरुष माने सब जगह रहने वाला क्लेश क्या है तो बोलते अविद्या उसी को खुद योग दशरे में लिखा है अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच जो क्लेश है जिसको कभी मृत्यु अभिनिवेश माने मृत्यु का भय मृत्यु का डर अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ये पाच क्लेश है इन से जो रहित है इन ये क्लेश जिके अहं हैका न ईश्वर है। जो भी जन्म लेता है इन इचो क्लेशो में कि न कि क्लेश से ग्रता हिता हैलिज व्यक्ति ऐसा मनता है कि अवतारता व ईश्वर है बेचारे वै आगे करे जिके अलेश नो दूसरा के कर कि कर्म कर्म कि बोले है कुसलानी अकुसलानी कुशल और जो कर्म है अच्छे और बुरे जो कर्म है हैमा ना अच्छा और न बा इ कर्मोत है कु दोनो प्रकार बन्धन के कारणते तु कुशल और अकुशल कर्मो रत हैका न ईश्वर है फिर आगे बता रहे हैं कुशल और अकुशल कर्म का जो फल है क्या है विपाक विपाक कहते हैं फल को तो कुशल और अकुशल कर्म का फल क्या है जाति आयु भोग जाति मींस जन्म कोई मनुष्य जाति में कोई पशु जाति में कोई बकरी में कोई सब जाति तो जाति माने जन्म तो जन्म आयु और भोग से जो रहित हो उसी का नाम ईश्वर है भैया डंके के चोट पर भगवान पतंजलि जी कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जिस ईश्वर को तुम्हें भक्ति करने के लिए मैं कह रहा हूं ईश्वर प्रणिधान वह ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता वह ईश्वर कभी वह जाति आयु भोग में नहीं आता जन्म नहीं जन्म ही नहीं लिया, तो आयु कहां से होगा अब फिर भोगेगा कैसे जो जन्म लेता है वह भोगता है भले, पुबग तेन तेन भले ही त्याग पूर्वक भोग तेन त्यक्न भुंजिथा मागृह कस योगी बन जाए भले ही त्याग हो पर त्याग के साथ भी तो भोग है ही तो इसीलिए क्लेश कर्म पाकाश है और फिर बोल रहे हैं कि ये क्लेश जब व्यक्ति का विपाक जाति आयु भोग होता है उसके बाद फिर वह कर्म करता है इस प्रकार जो अनद करता है उससे चित्त के अंदर संस्कार वासना रहती है वासना आती है संस्कार होता जिसका नाम आशय है तो क्लेस कर्म विपाक आशय इन सब से जो रहित है ऐसे पुरुष विशेष जो परमात्मा है उसी का नाम ईश्वर है और उस ईश्वर के प्रति भक्ति करो ईश्वर प्रधान आत्मा व्यक्ति क्या करता है ईश्वर प्रधान ले लिया कहा कि देखो योग में लिखा है महर्षि पदनी कहते हैं कि बोलो ओम ओम ओम ओम जाप करो उसकी भक्ति करो और गे वहा भक्ति लगु भक्ति न यदि योग दर्शन पतञ्जी को महर्षि पतञ्जीर ईश्वर है तो कहने काभिप्राय है यदुष्ट लक्षणे हि समसनम यह यह समास य दुष्ट लक्षण ये संक्षेप कर् का समास हैा कहेगे तु प्रत्याहार भी समास हो क्योंकि भी है इसकी पर, इसका कीजिए कि प्रत्याहारी समासेगा कुक्ति प्रत्याहारीकरण मिलाकर पद का समास है, कर देने का नाम समास है। तो निर्दुष्ट लक्षण अति व्याप्ति अव्याप्ति और असम्भव तीनो प्रकारो रहित है ये, है। तो ये निर्दुष्ट लक्षण तो ऊ काल में भी समास है ह्रस्व दीर्घ प्लुत में भी समास है तो ये में अगले सप्ताह अगले बुधवार जो है उस दिन पर इस पर हम चर्चा करेंगे ये इस प्रकार की बात आई उस प्रसंग में फिर अति इत्यादि आ गया तो केवल मात्र आपको रास्ता रास्ता दिखलाने के लिए बुद्धि वृद्धि के लिए क्योंकि हमारा कर्तव्य हम आपके गुरु जी इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपके बुद्धि का विकास करें आपके अंदर वह सोच पैदा करें जिससे की आप अपना भी कल्याण कर सके और पूरे दुनिया का भी कल्याण कर सके तो इसीलिए मैंने तीनों दोषो को समझाया व्याकरण में भी और इसको ईश्वर में भी समझाने का प्रयास किया अब पाठ यहीं पर बंद करते हैं आप में से किन्हीं को यदि कोई शंका हो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते है आचार्य जी ये जो सूत्र है इसमें जो झय के नीचे जो निशान है र जी इसको क्यों बोलते है झ्र री अच्छा आचार्य अच्छा, जी सीधा डंडा क्यों लगा दिया राय के लिए तो डंडा भी लगा देते हैं ना इन्होंने डिफरेंट टाइप का सिंबल लगाया डिफरेंट टाइप का चिन्ह लगाया इसकी कोई ऐसा आ... क्या है ना वो लिपि में जैसा व्यक्ति बना देता है वैसा भी कर सकते है वो जो है न आप देखिए रॉ जो है न रॉ को जैसे आप देखेंगे तो आप जैसे लिखते है ना जी जी जैसे आप हिंदी में लिखते हैं को, आप आप उसको उसको जल्दी जल्दी में में में जैसे डंडा लगाया ना ऐसे, ऐसे, तो आप देखेंगे उसको इस रूप में भी की तरह तो वो है र जली जली तो जैे मे डण्डा लगा ने आगे री दिखेग दिखना चा रा हैके नया शङ्का आचार्य जी सिर्फ एक और है, थोड़ा सा डिफरेंट है मैं आजकल ना आ, आ, आ, आ, स्वामी प्र, प्रभुपद की गीता का वो गीता पढ़ रहा हूं हूँ अभी मत पढ़िए उसको उसको पढ़ेंगे भ्रांति में पढ़ जाएंगे हालांकि मेरे पास भी है मैं भी पढ़ता हूं क्योंकि मुझे हर आ, उसको रविवार को प्रवचन देना होता है तो मेरे पास जितनी भी शंकराचार्य की भी गीता मेरे पास है मेरे पास प्रभुपाद जी की भी गीता है मेरे पास और भी विद्वान की गीता है तो सभी गीताओं को मैं देखता हूँ मैं जो है माधवाचार्य के भी गीता को भी देखता हूँ मन वैष्णव संप्रदाय इस सब संप्रदाय वाले के भी गीता को देखता हूँ और फिर तटस्थ होकर के देखता हूँ पहले उनकी बुद्धि करके फिर समझता हूँ की वो क्या कहना चाह रहे हैं और फिर तटस्थ होकर के विचारता हूँ की ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो प्रभु की जो गीता है मैंने जहां तक पढ़ा है और समझा है वो बता रहा हूँ प्रभुपाद की जो गीता है उसने न लक्षणा समझा न व्यंजना समझा वो लक्षणा और व्यंजना नहीं समझता है वह केवल एक हमारे यहां पर कहा जाता है मूर्खाह लाठी बिच्चे कपार एक हमारे मैथिली भाषा में उगती है मूर्खहबा लाठी बिच्चे कपार का मतलब ये हुआ जो मूर्ख होता है ना मूर्ख क्या होता है है वह यह नहीं देखता कि हम कहां मारे, कहां मारे चोट बुद्धिमोता वुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है यदि किमर्थ है ऐसे स्थान पर मेगा किष्ट बचना होगा, तो बच भी जाये यदि जानेन तीके सी लेगा तो कहने का अभिप्राय है कि प्रभुपाद पाद की जो गीता है स्कोन वाली की जो गीता है और अभी तक मैं छठा अध्याय तक जो पढ़ा हूं, पहले मैं उसमें दिखाता था, था यहां पर कि देखो यहां पर इसने कितनी गलती बात लिखी है परंतु मैं वो दिखाना बंद कर दिया क्योंकि वो ठीक बात नहीं है आप अभी ये आपस में विचार रहे हैं विद्यार्थी है अपने इसलिए मैं बोल रहा हूँ तब तक किसी भी ग्रंथ को मत पढ़िए अन्य ग्रंथों को जब तक कि आपकी बुद्धि सत्य में दृढ़ न हो जाए नहीं तो भांत को ही आप सत्य कहने लग जाएंगे वैसे क्योंकि एक बार जब कुछ संस्कार आ जाता है ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको हटाना इसीलिए अभी आपका होना चाहिए कि जो सत्य ग्रंथ है जो एकदम या तो गीता को आपको संस्कृत यदि आएगा तो स्वयं यदि आपको पढ़ने आ, पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे और जब तक नहीं आता है तो आप राहुल संस्कृत आयन की गीता पढ़िए आपको यदि पढ़ना हो तो अरविंद जो घोष हुए हैं महर्षि अरविंद जो हुए हैं उनकी गीता को पढ़िए इन सबकी गीता को पढ़ेंगे ना इनकी व्याख्या तो बुद्धि में हलचल मचेगी और बुद्धि मतलब बुद्धि का व्यायाम होगा और अच्छा होगा अच्छा मतलब यह होगा तो राहुल सांस्कृत की अरविंद घोष की उनकी गीता यदि आप मंगा सकते हैं तो मंगाइये और आ, नहीं तो सामान्य रूप से दी गीता वह तो बहुत गहराई में गए हुए हैं परंतु सामान्य रूप से यदि आपको गीता पढ़ना हो तो डॉक्टर सत्यवत सिद्धांत अलंकार की व्याख्या मैंने की गीता पढ़िए वह अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया कहीं पर वो मतलब कोई इस तरीके की बात नहीं है वह थोड़े से शब्दों में जहां पर भी कोई ऐसी बात होती है तो समझाने का प्रयास करते हैं क्या नाम प्रभुपाद की गीता पढ़ने के बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए परंतु ऐसा ना हो कि भ्रांति में उसको हम उसको आप सच्चे समझने लग जाए तबुपाद गीता अच्छी नहीं है उतनी जी मैंने इसलिए आपको कहा कि उसमें एक ही अहं एभागी प्रेषर कृष्णोमात्मात्मा क्रेटिटी को हो ठी नो हा भ्रि भ्रि है वा कृष्ण कृष्ण भगवान् कीता की्या कृष्ण भगवान् वैदिक विद्वान् थे च वेद के विद्वान् थे योगी थे महान योगी थे उसके उस महोल उस का जो शिक्षा उस समय जो शब्द था उस को शब्दो लेक यदि आधार व्याख्या आधार पर व्याख्यादा एक उदाहरणे स्कोन वे वर्तमान समय मे जो संस्कृत शब्द का अर्थ संकुचित अर्थ है उसके आधार पर करता है. वो उस समय उस, उसकी उतनी पहुंची नहीं है वहां तक उसकी पहुंच से तपस्या करनी होती है जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मीमांसा दर्शन का दूसरा सूत्र है पाला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा अब हम धर्म की जिज्ञासा करना शुरू करते हैं मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है दूसरा सूत्र प्रश्न क्या कि धर्म कहते किसे है तो ध्यान देंगे उसमें लिखा है चोदना लक्ष्मणोर्थो धर्म क्या लिखा है जी चोदना लक्षणो लक्षणो अर्थ लक्षणो अर्थो धर्म तो बताया धर्म किसका नाम है बताए कि अर्था धर्म अर्थ का नाम धर्म है कैसा अर्थ का नाम धर्म है जी तो चोदना लक्षण वाले अर्थ का नाम धर्म है अब बताइए यदि आज का संस्कृत का पढ़ने वाला व्यक्ति लौकिक संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति यदि इसकी व्याख्या करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा कि नहीं करेगा बोलिए जी परंतु इसका क्या अर्थ है आज यह जो चोदना जो शब्द है यह केवल मात्र गलत अर्थ में प्रयुक्त होता है परंतु उस समय जो था वह प्रेरणा अर्थ में था प्रेरक माने प्रेरक प्रेरक लक्षणों थोधर्म ऐसा हुआ माने वेद की जो प्रेरणा है वेद जो भी प्रेरणा कर रहा है रूप रूप में रूप में विधिरूपे निषेधरूपे वर्तते आधारे उपटाङ्गी मन्त्र गलत अर्थ दियो प्रचोदयात् प्रचोदयात् प्रचो की गत अर्थ कहने काय का है कि यदि गायत्री मन्त्र का अर्थ दर्शन का अर्थ उस शब्द का क्या अर्थ होता था किस अर्थ में लिया जाता था उस अर्थ को लेकर के हमें व्याख्या करनी है तब हम जो है उसके साथ हम न्याय करते हैं और ठीक से समझ सकते हैं परंतु मुझे जहां तक समझ में आता है प्रभुपाद जी का जो मैं पुस्तक पढ़ा हूँ मेरे पास है मैं भी पढ़ता हूँ परंतु मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कहां ये गलत करते हैं कहां पर सही करते हैं वो जानना है। जरूरी है जिस दिन आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाए उसके बाद दुनिया का हर किताब पढ़िए कुरान भी पढ़िए बाइबिल भी पढ़िए बोलते हैं कि ब, आ, पुरान भी पढ़िए हर चीज को पढ़िए क्योंकि आपको छाटने आ जाएगा यदि मैं महाभारत अभी पढ़ता हूँ मैं यदि मनुस्मृति पढ़ता हूँ तो मुझे दिखने लग जाता है शीशे की तरह जैसे हम मिरर में अपना चेहरा व्यक्ति देखता है ऐसे दिखने लग जाता है कि देखो यहां पर यह गलत है और यहाँ ये यह सही है इसकी संगति आगे वाले के साथ नहीं लगती है तो यह सामर्थ्य पैदा करना होता है जब तक ये सामर्थ्य पैदा नहीं होता है तब तक आपको मैं जो सजेशन दिया उस पुस्तक को पढ़िए क्योंकि मैं वो सब जो है कृष्ण भगवान के हृदय की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान उस समय वो संगति लगाने की बात कर रहे हैं ये क्या संगति लगाएगा ये तो वैसे ही फालतू की बात कर रहे हैं इसलिए भ्रांति में न रहे जी जी और इन्हीं के पास कोई प्रश्न या शांति पाठ करें शांति पाठ करें जी चलिए जी ओ... पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सभिको सादर नमस्ते असर्जन